युवक भूल गए कि यहां चुप रहना है उसने कहा रुकिए ये तो ताजिंदगी ना भरेगा ये तो हम मर जाएंगे भर भर के तो भी ना भरेगा क्योंकि इसमें पैंदी नहीं है का बस खत्म हो गया है संबंध कहा था श्रद्धा रखना चुप रहना और पैंदी से हमें क्या लेना देना है मुझे पात्र में पानी भरना है पैंदी से क्या प्रयोज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 तुम आंख बंद किए हो बुध ने आंखें खोल ली एक गीत कल में पढ़ रहा था लो हम बताए गुंचा और गुल में है फर्क क्या कली और फूल में फर्क क्या है लो हम बताएं गुंचा और गुल में है फर्क क्या एक बात है कही हुई एक बे कही हुई बस इतना ही फर्क है एक बात है कही हुई एक बे कही हुई बुद्ध फूल है तुम कली हो उपनिषद खिल गए तुम खिलने को हो जरा सा फर्क है ऐसे बहुत बड़ा फर्क भी है क्योंकि उतने ही फर्क पर तो सारा जीवन रूपांतरित हो जाता है कली बस कली है सुखड़ी और बंद मुरझा भी सकती है जरूरी नहीं है कि फूल बने बंद बन भी सकती है चूक भी सकती है और कली में कोई गंध थोड़ी गंध तो तभी आती है फूल में जब खिलता है जब गंध बिखरती है हवाएं ले जाती हैं उसके संदेश को दूर दूर अभी तुम बंद कली हो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 श्रद्धा की तो स्वर्ग में फल पाओगे दूसरे तुम्हें लुभाते या भयभीत करते शब्द है हमारे पास ईश्वर भीरु गाड फेरिंग दूसरे धर्म डरवाते रहे वो कहते हैं डरो ईश्वर से छोटे मोटे लोगों की बात छोड़ दें महात्मा गांधी जैसे व्यक्ति भी कहते हैं, मैं किसी और से नहीं डरता सिवाय ईश्वर को छोड़ के डरते तो हो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 किसी ने ये बात खोज भी नहीं की कि पावलफ जो कह रहा है वो तथाकथित धार्मों धार्मिकों से भिन्न बात नहीं पावलफ ने कहा कि किसी को भी बदलना हो तो समझाने बुझाने की ज़रूरत नहीं समझो कि एक आदमी सिगरेट पीता है तो इसको समझाने की ज़रूरत नहीं और ना सिगरेट के पैकेट पर लिखने की जरूरत कि सिगरेट पीना हानि कर इससे कुछ भी ना होगा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 अपना नाता करीब का करवा देंगे तुम्हारा इंजाम भी खुद खाओगे कोई पुण्य ना होगा ब्राह्मण को खिलाओगे पुण्य होगा लोग भूखों मरते हैं तीर्थ यात्रा करते हैं ब्राह्मण को खिलाते हैं पंडित पुरोहितों को देते हैं उस धर्मगुरु ने बहुत धन इकट्ठा कर लिया एक रात एक आदमी उसकी छाती पर चढ़ गया जाके चुरा लेके और उसने कहा निकाल सब रखते उसने गौर से देखा उसकी ही जात का आदमी था उसने कहा रे तुझे पता है नरक में सड़ेगा उसने कहा छोड़ फिक्र पहली श्रेणी का टिकट पहले खरीद लिया सब निकाल पैसा तुमसे ही खरीदा है टिकट वो हम पहले ही खरीद लिए उसकी तो फिक्र ही छोड़ो तो अब नरक से तुम हमें न डरवा सकोगे वो कोई और होंगे जिनको तुम डरवाओ हम टिकट पहले ले लिए अब तुम सब पैसा जो तुम्हारे पास इकट्ठा किया तो जोड़ी में दे दो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 जहाँ अतिक्रमण होता है जहाँ तुम आ जाते हो किनारे अपने सोचने के और देखते हो उसे जो सोचा नहीं जा सकता जहाँ रहस्य तुम्हें आच्छादित कर लेता है और विचार अपने से गिर जाते हैं जहाँ विराट तुम्हारे करीब आता है और तुम्हारी छोटी खोपड़ी चक्कर खा के ठहर जाती अवाक बुध ने कहा श्रद्धा थोपेंगे नहीं